अवधूत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के अंतर्गत भी एक अवधुत गीता प्राप्त होती है श्री कृष्ण उद्धव संवाद के अंतर्गत जो प्रख्यात अवधूत उपाख्यान आता है उसी को अवधूत गीता भी कहते हैं तीन अध्यायों में विस्तृत इस गीता के अंतर्गत भगवान अवधूत श्री दत्तात्रेय द्वारा राजर्षि यदू को अपने चौबीस गुरुओं के नाम तथा उनसे प्राप्त शिक्षाओं का वर्णन है छोटी छोटी रोचक कथाओं के साथ निबद्ध उनके उपदेश अत्यंत मार्मिक तथा हृदयग्राही हैं, जिन्हें सुनकर राजा यदु सभी आसक्तियों से मुक्त होकर सहज ही समदर्शी हो गए। इस गीता की विषय वस्तु केवल विद्वानों के बीच ही प्रसिद्ध नहीं है अपितु लोक संस्कृति में भी रच बस गई है पहला अध्याय पृथ्वी से लेकर कबूतर तक आठ गुरुओं की कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभाग्यवान उद्धव तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूं ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के सांप से भस्म हो चुका है पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा आज के सातवें दिन समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा प्यारे उद्धव जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना क्योंकि साधु उद्धव कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से में अपना मन लगाकर समी से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है वाणी से कहा जाता है नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है वह सब नाशवान है सपने की तरह मन का विलास है इसलिए माया मात्र है मिथ्या है ऐसा समझ लो जिस पुरुष का मन अशांत है असंयत है उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है नानत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है दृढ़मूल हो गया है उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है इसलिए उद्धव तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है अभिन्न है जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीर धारियों के आत्मा हो जाओगे इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम्ही हो गई जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है परंतु दोष बुद्धि से नहीं वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है परंतु गुण बुद्धि से नहीं जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुह्रद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया उद्धव जी ने कहा भगवान आप ही समस्त योगियों के गुप्त पूंजी योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं विषय आत्मा हो गए हैं उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है ऐसा मेरा निश्चय है प्रभु मैं भी ऐसा ही हूं मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूं यह मेरा है इस भाव से मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूं अतः भगवान आपने जिस सन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकू मेरे प्रभु आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। प्रभु मैं समझता हूं कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता है वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं इसीलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए भगवान इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूं आप निर्दोष देश काल से अपरिच्छिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति मन शक्ति आदि के आश्रय भूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं मैंने एक पैर वाले दो पैर वाले तीन पैर वाले चार पैर वाले चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिनसे की अनुमान भी होता है अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदू के संवाद के रूप में है एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदू ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया राजा यदू ने पूछा ब्रह्म आप कर्म तो करते नहीं फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु यश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म अर्थ काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है फिर भी आप जड़ उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल में जल रहे हैं परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो ब्राह्मण आप पुत्र स्त्री धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है आप कृपा करके अवश्य बतलाइए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव हमारे पूर्वज महाराज यदू की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए अब दत्तात्रेय जी ने कहा ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा या मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिन मछली पिंगला वैश्या कुरर पक्षी बालक कुवारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी कीट राजन मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है वीरवर याति नंदन मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब का त्यों तुमसे कहता हूं सुनो मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पाद नहीं करते परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवस्था समझे न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे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 चाहे चल हो या अचल उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिचिन्न अर्थात अखंड ही है वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है साधक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड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 और न बढ़ता ही है वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं। आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा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 और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा राजन किसी जंगल में एक कबूतर रहता था उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की, की वृद्धि होती जाती थी वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि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 लोक परलोक की याद ही न आती एक दिन दोनों नर्मदा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला उसने देखा कि घोसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चे चे कर रहे हैं उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी मैं अभागा हूं दुर्मति हूं हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया देखो देखो ना मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया हाय मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी मेरी एक एक बात मानती थी मेरे इशारे पर नाचती थी सब तरह से मेरे योग्य थी आज वह मुझे सुने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है मेरे बच्चे मर गए मेरी पत्नी जाती रही मेरा अब संसार में क्या काम है मुझे दीन का यह विधुर जीवन बिना ग्रहणी का जीवन जलन का व्यथा का जीवन है अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे स्पष्ट दिख रहा था कि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 वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर गया है शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है अवधूत गीता दूसरा अध्याय अजगर से लेकर पिंगला तक नौ गुरुओं की कथा अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व क्रम अनुसार दुख प्राप्त होते हैं वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें। बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए वह चाहे रूखा सुखा हो चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए उसका भाव अथाह अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र देखो समुद्र वर्षा काल में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घट्टा ही है वैसे ही भगवत पारायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उसके घटने से उदास ही होना चाहिए राजन मैंने पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टु हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है जो मूढ़ कामिनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालयत है वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है राजन सन्यासी को चाहिए कि ग्रहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौंरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से चाहे वे छोटे हों या बड़े उनका सार संग्रह करता है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार उनका रस निचोड़ ले राजन मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट वह कहीं संग्रह न कर बैठे नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुर्भर हो जाएगा यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा राजन मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथीनी के अंग संग से हाथी बच जाता है वैसे ही वह भी बद जाएगा हाथी पकड़ने वाले तिनकों के ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथीन खड़े कर देते हैं उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है तुम देखते हो कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बध जाता है तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश्म हो गए थे और उनके हाथ की बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूं जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा देती है वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मथ व्याकुल कर देने वाली अपनी जीव के वश में हो जाता है और मारा जाता है विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रीय को अपने वश में नहीं कर लेता और यदि रसनेन्द्रीय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई नृपनंदन प्राचीन काल की बात है कि विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्य रहती थी उसका नाम था पिंगला मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूं सावधान होकर सुनो वह स्वेच्छा धारणी तो थी ही रूपवती भी थी एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठनकर, उत्तम वस्त्र आभूषणों से सजकर, बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही नर उसे पुरुष के नहीं धन की कामना थी और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही उसकी नींद भी जाती रही वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती इस प्रकार आधी रात हो गई राजन सचमुच आशा और शो भी धन की बहुत बुरी है धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया चित्त व्याकुल हो गया अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैरागी हुआ उसमें दुख बुद्धि हो गई इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु जब बिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया वह मैं तुम्हें सुनाता हूं राजन मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है प्रिय राजन जिसे वैराग्य नहीं हुआ है जो इन बखेड़ो से उबा नहीं है वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता पिंगला ने यह गीत गाया था हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूं कितने दुख की बात है मैं सचमुच मूर्ख हूं देखो तो सही मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं, वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य है हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते उल्टे दुख भय आधी व्याधि शोक और मोह ही देते हैं यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूं बड़े खेत की बात है मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का, का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया पीड़ा पहुंचाई मेरा यह शरीर बिक गया है लंपट लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं मुझे धिकार है यह शरीर एक घर है इसमें हड्डियों के तेड़े तिरछे बांस और खंबे लगे हुए हैं चाम रोई और नाखूनों से यह छाया गया है इसमें नौ दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र हैं मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी यू तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूं मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा है अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं मेरे मूर्ख चित्त तू बदला तो सही जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती केवल मनुष्यों की भी नहीं क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है वे बेचारे तो स्वयं काल के काल में पड़े पड़े कराह रहे हैं अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा यदि मैं मंद मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काट शांति लाभ करता है अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूं और विषय भोगों की दुरासा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूं अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर, अपने हृदय के ईश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है विषयों ने इसे अंधा बना दिया है कालरूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत कालरूपी अजगर से ग्रस्त है अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी अवधूत गीता तीसरा अध्याय कुरर से लेकर भृंगी तक सात गुरुओं की कथा अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने कहा राजन मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है शरीर की तो बात ही अलग मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है एक कुरर अर्थात क्रौ पक्षी अपनी चौच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उसे छीनने के लिए उसे घेर कर मारने लगे जब कुरर पक्षी ने अपनी चौंस से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं यह शिक्षा मैंने बालक से ली है अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूं इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परम आनंद में मग्न रहते हैं एक पुरुष तो भोला भाला नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी इन शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथ में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था जो कि उसकी दरिद्रता का द्योतक है अब वह फिर धान कूटने लगी परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई रिपुनंदन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए राजन मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैरागी और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है सतत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमुगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला राजन मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए वह एक स्थान में न रहे प्रमाद न करे गुहा आदि में पड़ा रहे बाहरी आचारों से पहचाना न जाए किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक की अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में अर्थात प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय तथा स्वागत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं उनका कोई दूसरा आधार नहीं है वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक कार्य और करणात्मक जगत के आदि परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सतत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रियाशक्ति प्रधान सूत्र अर्थात महतत्व की रचना करते हैं यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है उसी में यह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं राजन मैंने भृंगी अर्थात बिलनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से द्वेष से से अथवा भय भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे, तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है राजन जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तदरूप हो जाता है जब उसी शरीर से चिंतन किए रोग की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए राजन इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूं सावधान होकर सुनो यह शरीर भी मेरा गुरु ही है क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाए और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है बड़ी बड़ी कठिनाइया सहन कर धन संचय करता है आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है जैसे बहुत सी सौते अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं वैसे ही जीव को जीव एक और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 इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरिस पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनिया रची परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार करती है इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है विषय भोग तो सभी यौनियों में प्राप्त हो सकते हैं इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं होना चाहिए राजन यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैरागी हो गया मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूं राजन अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है देखो ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्यारे उद्धव गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया यदु ने उनकी पूजा और वंदना की दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गये और समदर्शी हो गए इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए